आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके बीच में आते हैं और पिछले एपिसोड में हमने ग्लोबल वार्मिंग इस विषय पर बात किया था और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं इसको कैसे रोका जा सकता है इसके लिए देश विदेश में क्या कुछ हो रहा है तो आइए आज का आज का समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग विषय चुना है जैसे कि कृषि प्रदूषण एव्रीकल्चर प्रदूषण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं और इस विषय को हम लोग लेकर बहुत सारी बातें ये क्या है इसका कारण क्या है इसके असर क्या पड़ते हैं इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं और इसको कैसे कम किया जा सकता है इस विषय पर आज हम लोग बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि हमेशा की तरह हमारे साथ समय की मांग इस कार्यक्रम को जो ये जानकारी देने के लिए आते हैं हमारे राजीव हजेला हैं जिनसे हम बात करेंगे जिनसे हम जानकारी हासिल करेंगे तो आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में धन्यवाद जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका समय की मांग इस कार्यक्रम में जैसे कि आप अलग अलग विषय पे बात करते हैं तो अच्छा लगता है और आज जैसे कि एक नया टॉपिक ही है मेरे लिए और मुझे काफी कुछ जानना है इसमें और आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाई शायद इसमें अच्छी जानकारी रखते होंगे लेकिन फिर भी जो चीजें उन्हें जानना है वो शायद आज के इस एपिसोड में उन्हें जानने को मिलेगा तो एव्रीकल्चर पोलूशन की अगर हम लोग बात करें अगर हिन्दी में इसको जैसे कृषि प्रदूषण कहते हैं तो एक्चुअली में ये क्या होता है इसके बारे में बताइए रमेश जी आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि ये जो कृषि प्रदूषण है जिसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर पॉल्यूशन कहते हैं ये नई चीज है और इसके बारे में अभी ज्यादा नया तो नहीं है अभी मगर जो हम प्रदूषण आज तक सुनते आए हैं जैसे कि एयर पोलूषण या पानी का पोल्यूशन या शोर का पोल्यूशन जिसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं और या फिर ज़मीनों का पोल्यूशन और एक रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है जो कि न्यूक्लियर कंपाउंड्स के रिसने से पैदा होता है तो उसके अलावा ये कृषि प्रदूषण एक उभर के सामने आया है और ये अभी ज़्यादा पुराना प्रदूषण नहीं है ये अभी कुछ दशकों से ही ये आ, सामने नोटिस में आया है इस जो इसमें एक्चुअली ये जो है जब कृषि के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या उससे जो डिस्चार्ज निकलते हैं तो वो जब सराउंडिंग्स में उसको फेंकते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो वो सराउंडिंग्स को जो है वो प्रदूषित करते हैं या वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो जैसा हम जानते हैं कि आज के युग में जो हमारे किसान है वो कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का और अन्य प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल जो है वो काफी मात्रा में कर रहे हैं और इसी कारण से आज हवा पानी और जमीन सभी जो है वो प्रदूषित हो रहे हैं ये ये कोई नई चीज नहीं है ये हम इसके बारे में हम लोग सारे जानते हैं कि हमारे वायु में कितना प्रदूषण बढ़ गया है पानी में कितना प्रदूषण बढ़ गया है और जमीन में कितना प्रदूषण हो रहा है और इसमें अब जो है वो कृषि जो है वो प्रदूषण जो है वो अपना योगदान इन सबको बढ़ाने में कर रहा है तो ये जो रासायनिक खाद है जिसका हम आजकल अंधाधुन इस्तेमाल कर रहे हैं कि, कि, किसान भाई तो उससे क्या हो रहा है कि जो उसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है वो काफी मात्रा में खेतों में मिलने के कारण वो जब बारिश होती है तो वो जो पानी के साथ मिल करके नदी में तालाबों में झीलों में और यहाँ तक कि जमीन के अंदर के पानी को भी प्रदूषित कर रहा है और रमेश जी हचरत की बात तो यह है कि यहाँ तक कि जो जानवर की खाद है जिसको कि काफी सेफ माना जाता था और हमारे देश में तो सैकड़ों सालों से ये खाद किसान भाई जो है उपयोग में लाते रहे कृषि में तो ये भी एक प्रदूषण का कारण बन रहे हैं जो कृषि प्रदूषण बढ़ रहा है जैसे हम शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो आज पोल्ट्री फॉर्म्स है इसमें एक जहरीला पदार्थ होता है जिसको हम कॉपर नाइट्रेट बोलते हैं ये बहुत ही जहरीला पदार्थ है और जब ये रसायन पानी में मिलता है तो ये न केवल मनुष्यों को बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है तो कृषि प्रदूषण जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वातावरण में पानी में और जमीन में आज प्रदूषण को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और सबसे ज्यादा जो ये योगदान दे रहा है प्रदूषण बढ़ाने में वो पानी के पॉल्यूशन को सबसे ज्यादा ये बढ़ा रहा है और ये बहुत बड़ा खतरा उभर करके सामने आया है जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कृषि प्रदूषण क्या है इसके बारे में आपने गहराई से विचार करके हम सभी को बताया है और वैसे देखा जाए तो टॉपिक बिल्कुल नया ही है जिसके बारे में काफ़ी कम जानकारी लोगों को है इसकी जो भी बातें हैं हमें ध्यानपूर्वक सुनना है और मैं अपने किसान भाइयों से जरूर कहूंगा कि आप ज़रा इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए और इसके ऊपर आप गौर कीजिए तो आइए एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कृषि प्रदूषण के या कृषि प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं कृषि प्रदूषण के बहुत से कारण हैं रमेश जी।, जी और ये जो है वो काफी तेजी से आज हमारे देश में और विकासशील देशों में और विकसित देशों में सब में ये फैल रहा है तो क्योंकि देखिए इसका मुख्य कारण तो ये है कि आज रसायनों का उपयोग जो है वो कृषि में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रासायनिक खाद का उपयोग जो है वो बहुत बढ़ गया है कृषि में तो ये ऐसी कोई नई बात नहीं है हमारे देश में सैकड़ों सालों से विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों को कीटों को पतंगों को नष्ट करने के लिए या उनसे खेती को बचाने के लिए इनका उपयोग सैकड़ों सालों से किया जाता रहा है मगर ये कीटनाशक जो है वो क्योंकि अब बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग हो रहे हैं और खाद भी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग की जाने लगी है तो इन इन रसायनों की खास बात यह है कि ये जब जमीन में आ, मिलते हैं तो ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते हैं और ये धीरे धीरे जमीन में पानी में घुलते रहते हैं मिलते रहते हैं जिससे ये मनुष्यों और जानवरों को खतरा बन के सामने उभर रहे हैं दूसरा आज हमने सुना होगा हमारे किसान भाई भी शायद जानते ही होंगे इस बारे में कि आज सिंचाई का जो पानी है वो पूरी तरीके से दूषित पानी है और यही दूषित पानी जो है वो सिंचाई में इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि तो आज पानी जो है वो ज्यादातर चाहे वो किसी भी स्रोत से आ रहा हो वो जहरीले पदार्थों से प्रदूषित है और यही पानी जो है वो सिंचाई में उपयोग हो रहा है जो रसायन ये ये अनाज फल सब्जी में आज पाए जा रहे हैं वो इन्हीं इसी प्रदूषित पानी से जो है वो अनाज फल सब्जियों में पहुंच रहे हैं और ये रसायन जो है जब मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं जो मनुष्य फलों का अनाज का सेवन कर रहे हैं तो वो मनुष्य की अल्टीमेटली सेहत के ऊपर असर डाल रहे हैं और ये खाली मनुष्य को ही नहीं बल्कि आज जो पशु हैं वो जो इस अनाज को खाते हैं या चारा खाते हैं तो उनको भी आज खतरा काफी बढ़ गया है और दूस एक और कारण है इसका कि जो रसायन हम इस्तेमाल करते हैं खास करके जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स या रसायनिक खाद जिसको हम बोलते हैं वो उसका जो इस्तेमाल बढ़ने से असर ये हो रहा है कि ये रसायन जो है वो पानी से मिल कर के जमीन के पानी में नदी नालों में या तालाब में या यहाँ तक कि समुद्र में भी ये आ, पहुंच रहे हैं और जब ये जब ये फास्फोरस और नाइट्रोजन पानी में मिलते हैं तो वो जो पानी में हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन होती है तो ये उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो पानी में ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है और जब पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं जैसे आप मछली है या और भी क्रैब्स हैं और भी और भी विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उनको एक खतरा पैदा हो गया है तो ये पूरी की पूरी एक्वेटिक लाइफ में अभी कुछ समय पहले ही मैं एक बीबीसी की आ, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहा था जिसमें उन्होंने ये वो दिखाया है कि किस तरीके से कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड जो हैं वो पानी में घुल करके समुद्र में पहुँच रहे हैं और उससे समुद्र में जो पाए जाने वाली कोरल रीफ है वो जो है वो पूरी की पूरी नष्ट हो रही है तो ये काफी असर डाल रहे हैं और एक और इसमें खास असर देने वाली जो चीज़ सामने आई है वो कुछ हैवी मेटल्स कहलाते हैं या कुछ ऐसे धातु हैं जैसे हमने नाम सुना होगा आर्सनिक कैडमियम पारा जिसको हम मरकरी बोलते हैं लेड ये ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ही छोटे मात्रा में ये पेस्टिसाइड्स में या दूसरे केमिकल प्रोडक्ट्स में जो कई बार किसान भाई फसलों में के दौरान छिड़कते हैं उसमें ये पाए जाते हैं और ये हैवी मेटल जो हैं ये भी पानी के जरिए प्लांट्स में पहुंच रहे हैं और ऐसे प्लांट्स को जब मनुष्य खाते हैं या जानवर खाते हैं तो ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहे हैं तो ये कुछ ऐसे खास मैंने आपको कारण बताए हैं जिसके कारण आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कृषि प्रदूषण जो है ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रहा है और ये जो अंधाधुंध हम केमिकल्स का इस्तेमाल खेती में करने लग गए हैं वो मनुष्य के लिए एक बहुत ही खराब संकेत दे रहा है जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये कृषि प्रदूषण जो है कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होने वाला है तो आइए आगे इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रीड मोट वन पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो से भी हैं जीते रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते rim jim dim jhim bar se saawan पानी, ओ पानी पानी पानी ओ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए रहिए। मुस्कुराते नमस्कार श्रोता आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और आज हम लोग बहुत ही अच्छी टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है और जानकारी होने के बावजूद भी यहाँ पर हम इसके लिए जागरूक नहीं हैं तो आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए जागरूक हो जाएं एक दूसरे को इसके बारे में बताइए और जैसे कि हमने देखा कि कृषि प्रदूषण क्या है इसके बारे में राजीव जी ने बताया उसके बाद इसके कारण क्या है वो भी उन्होंने बताया अब बात करते हैं कि कृषि प्रदूषण का क्या असर पड़ रहा है इसका कृषि प्रदूषण का जो असर है वो मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को और यहाँ तक की पेड़ पौधों को और पूरे वातावरण को पड़ रहा है तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे हमारे लोगों सब के सबके हेल्थ के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो आज सामने आ रहा है आज कृषि प्रदूषण जो है वो पानी का एक मुख्य प्रदूषण पानी के प्रदूषण का एक मुख्य कारण बन गया है इसके अलावा जो कृषि में जो जहरीले पदार्थ रसायन या कोई तेल या और कोई नुकसान दे जो धातुएं हैं जैसे मैंने वो पहले जिक्र किया था आर्सेनिक कैडमियम पारा या लड आदि ये जब मनुष्य के शरीर में अनाज के फल के या सब्जियों के माध्यम से ये पहुंच रहे हैं तो ये जो है वो उनकी सेहत के ऊपर असर डाल रहे हैं और ये अभी बिल्कुल सामने आ रहा है कि हम ऐसे अगर सब्जियों का फलों का और अनाज का उपयोग करते हैं तो हमारी शायद जो हेल्थ है उसका ऊपर काफ़ी दूरगामी ये परिणाम डालने वाले हैं दूसरा इसका असर जो है वो एक्टिक लाइफ के ऊपर पड़ रहा है और चूँकि एकटिक लाइफ जो है वो आ, ज, उसमें हम लोग भी जैसे फिश वगैरह खाते हैं या कोई और सी फूड खाते हैं तो चूँकि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो, है, वो प्रदूषित पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें रहते हैं तो वो उन वो जो नुकसानदेह चीज़ें हैं जो रसायन हैं वो उनके जरिए मनुष्यों को पहुंच रही हैं तो ये जो फर्टिलाइजर हैं या एग्रीकल्चर वेस्ट हैं या अमोनिया वगैरह ये सब जो है क्या एक नाइट्रेट पदार्थ बन करके ये पानी में जो है वो घुल रहे हैं इससे पानी की ऑक्सीजन भी कम हो रही है और इसमें दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि ये जो एनिमल वेस्ट है वो उसमें जो है ये बहुत से बैक्टीरिया होते हैं बहुत से पेरिसाइड होते हैं ये भी जो है पानी में मिल करके जो पानी को इफेक्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस किसी प्रदूषण जो है ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए और इनडायरेक्टली मनुष्यों के लिए एक काफी खतरनाक साबित हो रहा है राजीव जी जैसे आपने कहा कि मानव जीवन पर इसका काफ़ी गहरा असर हो रहा है इसके बारे में आपने जानकारी दिया और इसके साथ ही आपने एक शब्द यूज किया इसमें जो दूरगामी परिणाम जो प्रभाव है उसके बारे में भी आपने बताने की कोशिश की तो मैं जानना चाहूंगा कि ये कृषि प्रदूषण से दूरगामी परिणाम हो सकते हैं तो किस तरह के हो सकते हैं कृषि प्रदूषण से जो दूरगामी परिणाम हैं वो काफी खतरनाक हैं। रमेश जी इससे न केवल मनुष्यों की हेल्थ का बल्कि जानवरों का और इन्वायरमेंट पर पूरे पे असर पड़ रहा है क्योंकि तो जैसे मैंने बताया आपको कि कृषि प्रदूषण जो है हमारी वायु को जल को जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं और ये प्रदूषण जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है अगर हम केवल वायु प्रदूषण की ही बात करें तो कृषि प्रदूषण जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को जनरेट करने में मदद कर रहा है हम सब जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है मीथेन है और वाटर वेपर है नाइट्रस ऑक्साइड है ये गैसें जो हैं ये कृषि उत्पादन के दौरान या कृषि में इस्तेमाल किए जाने के दौरान जो हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे ये जनरेट हो कर के हमारे इन्वायरमेंट में फैल रहे हैं और यही ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं पूरे विश्व में और ये हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है आज एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर के सामने आ रही है और ये जैसे मैंने एक अपने कार्यक्रम में बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से आज जो है वो धरती का जो एवरेज टेंपरेचर है वो बढ़ने लग गया है और आंकड़े जो हैं वो इस बारे में बताते हैं कि पिछले सौ वर्षों में करीब पॉइंट से लेकर पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है और इसमें हमें वैज्ञानिक तो यहां तक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये इसको पॉल्यूशन को हमने नहीं रोका तो ये इस शताब्दी के अंत तक चार डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है और ये खाली रमेश जी ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेचर ही बढ़ रहा है ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र तल की ऊंचाई भी करीब सात इंच जो है वो कुछ दशकों में बढ़ चुकी है और आने वाले समय में इसका भी अनुमान है कि ये सात इंच से तेईस इंच तक जो है वो इस शताब्दी के अंत तक बढ़ जाएगी तो ये जो एग्रीकल्चर पोल्यूशन है वो इनडायरेक्टली हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी ख़तरनाक जो स्थिति पैदा हो रही है इसकी वजह से ये पूरा विश्व में टेंपरेचर बढ़ रहा है समुद्र के पानी का टेंपरेचर बढ़ रहा है ये जो है ये बहुत ही एक खतरनाक स्थिति सामने नज़र आने लग गई है और अगर हम और इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आज ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है मौसम में बदलाव आ रहा है तो हम हम सब इस मौसम के बदलाव को मैं समझता हूँ महसूस कर ही रहे हैं कि कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कहीं पर ज़्यादा सूखा पड़ रहा है कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो ये ये जो इंडिकेशंस हैं ये सब ये बता रहे हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल और कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर हमारे धरती पे हो रही हैं जो ये सब चीज़ों को सब चीज़ों का इंडिकेशन दे रही है. हैं आज देखिए हमारे हमारे कंट्री में भी और हमारे पूरे विश्व में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप हो गया फ्लड्स हो गया लैंड हो गया हेरिकेन्स हो गए ये सब जो हैं बहुत ज़्यादा जो है ये बढ़ गए हैं इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो ये सारी बातें मिलकर के ये हमें चेतावनी दे रही है कि जो सभी प्रकार के पोल्यूशन हैं जैसे मैंने जिक्र किया था वो उसमें एग्रीकल्चर पोल्यूशन भी है तो हमें ये देखना होगा कि हम Uh, कृषि प्रदूषण की अब हम यहां बात कर रहे हैं तो हमें कृषि को भी ये सारे दूरगामी परिणामों से बचने के लिए कुछ कुछ उपाय करने पड़ेंगे कुछ अपना योगदान देना पड़ेगा कुछ हमें मिल करके सबको इसको कम करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो तभी शायद हम इन दूरगामी परिणामों से बच सके राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को एवं जो श्रोता इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी को ये बात समझ में आ रहा है कि कृषि प्रदूषण कोई आम बात नहीं है लेकिन इसके बारे में हम सभी को जागरूक होकर इसे समझना होगा आगे चल के तो आइए आखिर में एक और बात में पूछना चाहूंगा कृषि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है रविश जी क्योंकि तो कृषि प्रदूषण जो आज एक खतरा बनके सबके सामने आ रहा है तो इसमें सबको ये बहुत जिज्ञासा होती है कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं तो इसका जो जैसा मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि एक्चुअली ये जो हम आज कृषि में जो तरीके अपना रहे हैं खेती करने के लिए ये उ, उस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो हमें अपने कृषि में जो बढ़ते हुए रसायनिक खाद या फिर जानवरों की खाद खास करके जो पोल्ट्री की खाद है और जो हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कर रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स है फंगिसाइड्स है या जो वीड मारने के रसायन हम इस्तेमाल कर रहे हैं और नदी नालों और ग्राउंड वाटर का जो दूषित पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे शायद हमको थोड़ा बचना होगा थोड़ी उसमें कमी करनी पड़ेगी ताकि हम जो है कृषि प्रदूषण को कम कर सके और हम अपना अपना भी सेहत का ध्यान रखें समाज की भी सेहत का ध्यान रखें और जो जानवर हमारे पाल पालतू पशु पक्षी हैं उनको भी उनके ऊपर भी चूंकि असर पड़ रहा है तो उससे हम बच सकते हैं तो इसमें हमारे किसान भाई जो हैं इसके बारे में जानते हैं क्योंकि वही है, ये उन्होंने ही ये सब जो धीरे धीरे ओवर जनरेशन जो है वो लेके आए हैं तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमको शायद क्रॉप रोटेशन एक ऐसी पद्धति है जो हमारे देश में ये बहुत पुरानी विधि रही है कि हम क्रॉप को रोटेशन करते हैं तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि क्रॉप रोटेशन से जो केमिकल्स हमारे जमीन में बहुत मात्रा में इकट्ठा हो गए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो वो जो है जब हम क्रॉप्स को बदली करके खेती करते हैं तो ये हमको शायद रसायन कम डालने की जरूरत पड़ती है हमको जो हम खेतों में विभिन्न प्रकार के खाद डाल रहे हैं केमिकल्स और रसायन डाल रहे हैं उसका उपयोग जो है वो कम हो, हो जाता है तो इससे थोड़ा सा प्रदूषण जो है वो कम करने में मदद मिलेगा दूसरा मैं ये कहूँगा कि आज जो हम जितनी मात्रा में रासायनिक खाद डाल रहे हैं और दूसरे रसायनों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो उसको हम थोड़ा सा जरूर कम करें तो इससे जो है हमारा आ, केवल हमारी फसल सेफ नहीं होगी अनाज सेफ नहीं होगा बल्कि इससे जो पानी में आज प्रदूषण बढ़ गया है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा कुछ ऐसे कवर क्रॉप्स कहलाती हैं जैसे कुछ खास किस्म के अनाज होते हैं घास होते हैं वो जो जमीन में लगाने से खेत के आसपास या खेत की मुडेर में लगाने से वो हमारी जो फास्फोरस है नाइट्रोजन है ऐसे जो केमिकल्स केमिकल खाद की वजह से ज़मीन में बहुत मात्रा में बढ़ गए हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब करने से फ़ायदा ये होता है कि वो पानी में जो है वो फिर कम जा पाएंगे जिससे कि पानी जो है वो प्रदूषित कम होगा और एक एक आजकल कुछ किसान भाई इसको इस पद्धति को भी अपनाते हैं कि खेत के चारों ओर या जो वाटर बॉडीज हैं उनके आसपास कुछ ऐसे पेड़ झाड़ियाँ या घास लगा देते हैं जिससे कि वो वाटर बॉडीज में जो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हैं वो मिल मिल जाते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं तो वो नहीं मिल पाते हैं तो क्योंकि ये पेड़ पौधे घास जो है वो उसको वो अप पहले ही ऑब्जोर्व कर लेते हैं तो ये ये एक कुछ तरीका है जिसको हम अपना सकते हैं दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि जो हमारे आज का जो पालतू जानवर हैं और उनसे जो हम जो वेस्ट निकलता है हम उनको डायरेक्टली नदी नालों तालाबों या झीलों में जो है वो मिलने से बचाएं जिससे थोड़ा बहुत जो है वो आ, म, हम बचाव कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो हमारे देश में सदियों से चली आ रही खेती के तरीकों को हमने छोड़ दिया है और जो हम आधुनिक पैदावार आधुनिक तरीकों से जो पैदावार को पैसा कमाने के लिए और अपना आमदनी को और इंक्रीज करने के लिए अपना रहे हैं शायद हमें इसके ऊपर सोच विचार करना होगा और सोच विचार करके हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने और अपने परिवार की सेहत के लिए अपने जो पुराने तरीके हैं जो हम ट्रेडिशनल खेती के तरीके हैं उनमें शायद वापस आने की हमें ज़रूरत है और रमेश जी आज एक शायद कुछ किसान भाई ज़रूर जानते होंगे इस बात को कि आज एक नई पद्धति सामने आई है जो वैसे तो नई है क्योंकि इसको ऑर्गेनिक खेती कहा जाता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बोला जा रहा है, ये उभर के हैं। मगर हमारे देश के किसानों के लिए ये कोई नई चीज नहीं है ये ट्रेडिशनल खेती में जो हम लोग आज तक फल सब्जी अनाज पैदा करते थे ये ऑर्गेनिक हुआ करता था मगर अब ये कुछ दशकों से जो केमिकल्स के द्वारा हम खेती कर रहे हैं और इतना खेती में जो रसायन का उपयोग हो रहा है तो उससे ये सब जो है वो जो नुकसानदेह चीजें सामने आ रही हैं तो हमें शायद वापस अपनी खेती में ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उनको अपनाना होगा और हमें थोड़ा सा धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा अभी मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आजकल अपने लड़के के पास इधर कैलिफोर्निया में अमेरिका में आया हुआ हूँ तो यहाँ पर हम लोग अपने घर के सामान लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताऊ कि यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती जिसको भारतवर्ष में ट्रेडिशनल खेती के नाम से जाना जाता था पहले आज से कुछ दशकों पहले वो पदार्थ के आज यहाँ पर जो है वो स्पेशल स्टोर्स खुल रहे हैं जिसको हम ऑर्गेनिक खेती या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं इसमें आपके सभी प्रकार की सब्जियां भी हैं सभी प्रकार की अनाज भी हैं सभी प्रकार की पोल्ट्री भी है और सभी मीट मांस मछली जो है वो सभी ऑर्गेनिक खेती के द्वारा पैदा की जा रही है और अंडे और सब चीज़ ऑर्गेनिक मिल रही है मगर ये जो है चूँकि इसमें जब हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक उपयोग जो है वो रसायन का उपयोग नहीं होता है किसी भी स्टेज पर नहीं होता है तो ये जो पद, ये जो पैदावार की जाती है चाहे वो पोल्ट्री की हो चाहे वो खेत की हो चाहे वो दूध की हो तो इसका ईल्ड कम होता है तो ईल्ड कम होने से ये है कि ये थोड़ा सा महंगा होता है जिसको शायद एक आम आदमी हमारे देश में एफोड नहीं कर सकता है मगर इससे हमारे किसान भाइयों को ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि वो बेशक कम पैदावार करें कम प्रोड्यूस करें कम दूध जो है वो उनके पास हो मगर वो कम से कम वो हंड्रेड परसेंट सेफ़ है और वो उससे कोई भी किसी को भी चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो किसी को भी जो है वो नुकसान नहीं होगा तो शायद मैं समझता हूँ कि अब ये हमारे किसान भाइयों को भी इस विषय में सोच विचार करना चाहिए और न केवल अपने परिवार के लिए ऐसे ऑर्गेनिक उत्पादों का जो है वो उपयोग करना शुरू करना चाहिए बल्कि पूरे समाज के लिए जो है वो हमको ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए और ये ऑर्गेनिक खेती जिसको हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग कहते हैं ये एक अपने में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है तो हम इसकी चर्चा जो है वो किसी कार्यक्रम में आगे करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए और खुशखबरी की बात में एक और रमेश जी बता देता हूँ कि जब मैं भारत वर्ष से आ रहा था तो मैं मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा जो मेरे नज़र में आया कि हमारे देश में अब कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक खेती किसान भाई कर रहे हैं और इसमें मैंने देखा कि दूध है अंडा है घी है या कुछ सब्जी है कुछ फल है ये कुछ चुनिंदा शहरों में बड़े बड़े शहरों में जैसे बेंगलोर है मुंबई है कलकत्ता है चेन्नई है दिल्ली है या गुड़गांव है ऐसे बड़े शहरों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये चीज़ें मिलनी शुरू हो गई हैं इसमें अनाज भी मैंने देखा उनका भी एडवर्टीजमेंट है तो ये अभी मिलना शुरू हो गई हैं मगर इसका प्रचलन अभी इतना नहीं बढ़ाया क्योंकि ये कम मात्रा में मिल रही है इसलिए इसका दाम अभी काफी ज्यादा है तो मैं समझता हूँ कि ये एक सुखद है बात है कि हमारे देश में भी लोगों में अभी अवेयरनेस आ रही है कि हमें अपने आधुनिक तरीकों को छोड़ करके शायद ट्रेडिशनल खेती के तर, तरीकों को अपनाना पड़ेगा ताकि हम जो अपने खेत से पैदावार करते हैं वो हम हमारे लिए सभी के लिए सेफ हो जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये आ, ट्रेडिशनल खेती की जो एक पॉपुलैरिटी वापस फिर से बढ़ रही है क्योंकि आजकल जैसे कि आपने कहा कि कृषि प्रदूषण में जैसे कि फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग करने से जो खेती में उसकी जो क्वालिटी है उसकी जो गुणवत्ता है वो कई कम हो गया है जिसको फिर से वापस एक बार उसके ऊपर विचार करके फिर से ट्रेडिशनल खेती की तरफ हम सभी को जाना होगा और जिसकी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एग्जाम्पल आपने दिया विदेश में रहकर कि किस तरह से उसकी जो है अलग सा कोटिंग होती है अलग सा पैकिंग होता है अलग सा उसका रेट होता है ये सारी बातें आपने हमारे किसान भाइयों को एवं ग्रामवासियों को और सभी जो इस वक्त रेडियो मधुबन सुन रहे हैं उनको बता दिया आपने थैंक यू सो मच हमारे साथ विशेष इस समय की मांग कार्यक्रम में जुड़कर कृषि प्रदूषण क्या है इस विषय पर आपने बात की थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बचपन के दिन भुला न देना ओ बचपन के दिन भुला न देना आज हसीिक कल गुला न देना आज हसिक कल गुला न देना ओ बचपन के दिन भुला न देना पतले या जीवन बीते दिल के तराने हो न पुराने रुत पतले या जीवन बीते दिल के तराने हो न पुराने सपन सुहा आएंगे एक दिन यही जमाने यही जमाने याद हमारी मिटा न देना आज हंसे कल रुला न देना हो बचपन के दिन भुला न देना बचपन के दिन भुला न देना आज हंसे कल रुला न देना